श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें श्री रामकृष्ण देव की मानसिक स्वभाव की मीमांसा द्वारा यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्विकल्प भूमि पर आरूढ़ होकर अद्वैत भाव से ईश्वर की उपलब्धि ही मानव जीवन की चरमावस्था है साथ ही उस भूमि में उपलब्ध आध्यात्मिक दर्शन के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे सब सियारों की एक सी आवाज़ होती है अर्थात सभी सियार जिस प्रकार एक ही तरह चिल्लाते हैं उसी प्रकार निर्विकल्प भूमि पर जो भी आरूढ़ हुए हैं वे सभी उस भूमि से दर्शन प्राप्त कर जगत कारण ईश्वर के संबंध में एक ही बात कह गए हैं प्रेमावतार श्री चैतन्य देव के बारे में श्री रामकृष्ण देव कहते थे शत्रु को मारने के लिए जैसे हाथी के बाहर के दाँत तथा खाने के लिए भीतर के दाँत होते हैं उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का द्वैत भाव बाहर की तथा भाव भाव भीतर की वस्तु थी कहना है कि सदा एक रूप भाव ही श्री राम कृष्ण देव का सभी विषयों का मापक स्वरूप था व्यक्ति तथा व्यक्तियों की समष्टि समाज को जो भाव एवं अनुष्ठान उस भूमि की ओर जितना अग्रसर करा देते थे उस भाव तथा अनुष्ठान को अनान्य समस्त भाव एवं अनुष्ठानों से श्री रामकृष्ण की मीमांसा उनमें से कुछ दर्शन स्वयं वेद्य तथा कुछ परसंवेद्य थे अर्थात उनमें से कुछ उनके शरीरबद्ध मानसिक चिंतन के परिणाम स्वरूप थे जो कि निष्ठा तथा अभ्यास की सहायता से घनी भूत हो मूर्ति धारण कर उनके समीप उक्त प्रकार से प्रकट होते रहते थे तथा वे स्वयं भी उन्हें देख पाते थे एवं उनमें से कुछ ऐसे थे कि जब वे उन्नत थे उन्नततर भावभूमि पर आरूढ़ हो निर्विकल्प भावभूमि के समीप पहुँचते थे तथा थे तब अथवा भावमुख में अवस्थित रहते समय उन्हें दिखाई देते थे भावमुख के दर्शन दूसरों के लिए अज्ञात होते हुए भी उस समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखते थे तथा वे कहा करते थे कि भविष्य में वे घटेंगे एवं समय आने पर वास्तव में उन घटनाओं को उस प्रकार घटते हुए लोग देखा भी करते थे श्री रामकृष्ण देव के प्रथमोक्त दर्शनों को सत्य रूप से उपलब्ध करने के लिए दूसरों को भी उनकी तरह श्रद्धा विश्वास तथा निष्ठा सम्पन्न होना या जिस भूमि पर आरूढ़ हो उनको उस प्रकार दर्शन प्राप्त हुए हैं उस भूमि पर आरूढ़ होना पड़ता था तथा द्वितीय प्रकार के दर्शनों की सत्यता को अनुभव करने के लिए लोगों को विश्वास या किसी प्रकार की साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती थी उनके वे दर्शन सत्य हैं दर्शन के फल को देखकर ही लोग या विश्वास करने को बाध्य हो जाते थे अस्तु श्री रामकृष्ण देव की मानसिक प्रकृति के संबंध में हमने पहले जो कुछ कहा है तथा तो इस समय ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर यह भली भांति हृदयम किया जा सकता है कि साधारण भावभूमि पर अवस्थित रहते समय भी उनके मन के लिए निश्चेष रहना संभव नहीं था उनका मन क्षण भर के लिए भी जिस वस्तु तथा व्यक्ति के संपर्क में आता था उसके स्वभाव तथा रीति नीति के संबंध में विवेचना कर किसी विशेष सिद्धांतों पर पहुँचे बिना वह कभी निश्चिंत नहीं हो पाता था मुख्यतः अर्थोपार्जन के निमित्त ही वर्तमान काल में पंडित वर्ग शास्त्र अध्ययन आदि किया करते हैं यह जानकर जैसे बाल्यावस्था में श्री रामकृष्ण देव का मन दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या को सीखने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ था श्री रामकृष्ण देव की वयोवृद्धि के साथ ही साथ विभिन्न स्थानों के नाना प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आकर उनका मन उन व्यक्तियों के संबंध में जिन सिद्धांतों पर पहुंचा था अब हम उसकी मीमांसा करेंगे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि चैतन्य देव के तिरुभाव के उपरांत बंगाल में शाक्त तथा वैष्णवों के बीच पारस्परिक विद्वेश प्रारंभ हुआ था तथा चला ही आ रहा था रामप्रसाद आदि कतिपय विरल श्राप्त साधकों ने यद्यपि अपनी साधना की सहायता से काली एवं कृष्ण के अभिन्न रूप से प्रत्यक्ष कर इस विद्वेश को भ्रांत कहकर प्रचार किया था फिर भी साधारण लोग उनकी बात को भली भांति ग्रहण न कर विद्वेष तरंग में ही प्रवाहित होते रहे यह बात दोनों पक्ष के परस्पर देवनिंदा सूचक हास्य कौतुक आदि से स्पष्ट प्रतीत होती है कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री राम कृष्ण देव इस बात से बचपन से ही परिचित थे साथ ही दोनों पक्ष के शास्त्र निबद्ध साधनों में प्रवृत्त हो सिद्धि प्राप्त कर जब उन्होंने दोनों मार्गों की सत्यता की उपलब्धि कर ली तब उनके लिए यह समझना बाकी न रहा कि धर्महीनता जनित अभिमान या अहंकार ही शाक्त वैष्णवों के इस विद्वेश का कारण है श्री रामकृष्ण देव के पिता श्री रामचंद्र के उपासक थे तथा योग से प्राप्त श्री रघुवीर प्रतिष्ठा की थी इस तरह श्री रामकृष्ण देव का वैष्णव वंश में जन्म होने पर भी बाल्यावस्था से ही शिव तथा विष्णु दोनों के प्रति उनके समान अनुराग का परिचय मिलता था बचपन में एक बार शिव बनकर कुछ घंटे तक भावाविष्ट हो उनके समाधिस्थ बने रहने की चर्चा करते हुए अभी तक उनके पड़ोसी उस स्थल को दिखाते हैं इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने अपने परिवार के प्रत्येक को किसी समय विष्णु मंत्र तथा शक्ति मंत्र दोनों में ही दीक्षित कराया था हमारा यह अनुमान है कि उन सभी के हृदय से विद्वेश भाव को सम्यक रूपेण दूर करने के लिए ही उन्होंने यह किया था